बंदे गुरु पद श्री वंदे गुरुपद्द भक्तबिंदसमित श्रीचैतन श्री वंदे नीता नंदसहोदित श्रीनंदनंदन नंद बंदेराधिका चरणोदय गोपीजन सयुत बिंदवनमनोहर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 जेशा सा जे स सा एष दयादन जेशा स एष दयादन सर्वात्मश्रित पद, पदम यदि निर्वलिख ते दुस्तराति तरह मैं नौमीति स्वास्थ्यगाल भक्षे शिशिल वक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वाई पहपाजी ने बताएं कपट अनुगत्वकारी कारी मठ के भक्त के स्वाद वास्तव गौरिया का कोई संबंध है नहीं रहेगा भी नहीं कपट अनुगत्य अभिनय कारी गण के स्वाद वास्तव गौरिया का कोई संबंध नहीं है शिल भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वाई पोपाजी ने बताएं जब तक कोई जीवात्मा गुरु तत्व में सुपतिष सुप्रतिष्ठित तो ना हो जाए तब तक वास्तव हरिभजन शुरू नहीं होता जब तक कोई जीव भजन करने के लिए आए हैं लेकिन जब तक गुरु तत्व में सुप्रतिष्ठित तो नहीं हो जाता तब तक वास्तव भजन शुरू नहीं होता गुरु तत्व में सुप्रतिष्ठित तो होना और वैष्णव तत्व में सुपोतिष्ठित तो होना एक ही बात है सेम थिंग शील वक्ति सिद्धांत सरस्वती भूस्जी ने ये जो श्लोक का व्याख्या है जे शाम स अनंत अनंत का साथ संबंध जोड़ना इट्स अ वाइटल थिंग भजन में आए हो जब तक अनंत का साथ आपका संबंध नहीं जोड़ जाए तब तक आपका जिंदगी का जितना सारे अभाव डिसेटिस्फेक्शन मिटेगा नहीं जब बदजीव गुरुचरण में शरणागति के द्वारा धीरे धीरे अनंत देव का स्वास्थ्य संबंध जोड़ लेता है उसका दिल में कोई अभाव नहीं रह जाता ये भक्ति का द्वारा संभव है और भक्ति स्तु भगवत भक्त संगीन परिजाती भक्ति कोई मार्केट में मिलने वाला चीज नहीं है जो लोग का अंदर में भक्ति नामक बीमारी है वो कंटेजस डिजीज मेरा गुरु भाई ने चर्चा कर रहा था बहुत अच्छा लगा ये मेरे को चर्चा करने का टाइम नहीं मिला शिल भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बताए जो एक प्रेमी भक्तों का शिल भक्ति ठाकुर ने बताए एक प्रेमी भक्तों का हृदय में कृष्ण प्रेम जिसका है इनके हृदय से जो सेवा करने आए हैं उनका वास्तव निष्कपट इनके हृदय का एक्सचेंज हो जाता एटेंशन प्लीज जैसे बादल छाए हुए आकाश में आसमान में दो बादल करीब करीब आया फ्रिक्शन हुआ ये विज्ञान में बोलता है एक्सचेंज ऑफ चार्ज पोटेंसी एक्सचेंज ऑफ पोटेंसी एक बादल में पोटेंसी कम है एक बादल में पोटेंसी ज्यादा है और जब करीब करीब आया चार्ज का एक्सचेंज के बैलेंस हो गया इसके द्वारा एक आवाज उठता है इसके द्वारा आवाज उठता है लेकिन पहले लाइटनिंग चमकता बिजली चमकता है और चमकने का मतलब एक बादल से दूसरे बादल का जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो कंप्लीट हो गया बैलेंस हो गया इसके साथ ही साथ वो ये एक्शन है उसमें उसमें बिजली चमका बिजली से का चमकने का थोड़ी देर बाद शब्द आता है क्योंकि साउंड का गतिवेग कम होता है लाइट का गतिवेग ज्यादा होता है लाइट का जो वेलासिटी वो ज्यादा है साउंड का वेलासिटी कम है इसमें भक्तिम ठाकुर जी ने उदाहरण दिए जैसे एक बादल से दूसरे बादल के एक्सचेंज हो जाता है जस्ट लाइक दैट एक जो प्रेम है जिस भक्तों का अंदर भगवत प्रेम कृष्ण प्रेम और उसके सेवा करने के लिए के निये जो आए हैं वास्तव स्वरणागतो इनके हृदय में इसका हृदय से बिजली जैसा चमकने वाला जो इंसिडेंट हमने एग्जांपल दिया इसके हृदय से प्रेम रोग उसका हृदय में चला जाता संचालित होता है स्ट्रेंज थिंग भक्तिम ठाकुर जी ने बताए ये भागवत का श्लोक सुंदर इसमें बताया गया जे शाम स एश दयाय ऐद दयाद अनंत जिनके ऊपर अनंत देव का परिपूर्ण कीपा हो जे शाम स एष दयाद अनंत दया एद दया दान करना और बहुत कमनीय चीज दया उसमें बहुत सॉफ्टनेस है जिसका हृदय निष्ठुर है जिसका हृदय में क्रुएलिटी है निष्ठुरता प्रतिशोध का बीती है प्रतिशोध का बीती है देख लूंगा बूझ समझ लूंगा इसका अंदर में कभी प्रेम नहीं आ सकता वो निष्ठुर है सब जीवों के कृपा करने का बहाने में आग में फेंक देता है फॉलो माई पॉइंट कृपा करने का बहाना पे बोलो कीपा करने का बहाना लेकर जीवो को कीपा करने का बहाना लेकर गुरु वैष्णव कीपा करने का बहाना लेकर गुरु वैष्णव किसी को आंख में डालते नहीं कीपा करने का बहाना हम कीपा कर रहे है तो कीपा जो कृपा इसका तो एक्शन तो इसका तो रिजल्ट आएगा तुमने अगर किसी पर कीपा किया तो कीपा का तो रिएक्शन आएगा हमने कीपा किया उसका कोई तरक्की नहीं हुआ तो कौन सी कीपा किया हमने कीपा तो ऐसे नहीं होता जिस पर कीपा जाएगा गुरु विष्णु का और जिसके कृपा लेने का आधार है वो दोनों का तो एक्सचेंज होगा कीपा यहां से वहां ट्रांसलेट होगा और जिसका अंदर कीपा जाए उसका भी तरक्की होगा उसका भी अनुभव अनुभव नहीं है जहां की तहा गिरा हुआ हूं और 10 साल 20 साल 40 साल 50 साल हो गया तो कैसा भजन तो ऐसा नहीं हुआ तुमने अगर 50 साल गौरिया मठ में गुजार दिया तुमने दावी करते हो हमने 50 साल गुजारा महाराज गौरिया मठ में लेकिन उसका सिद्धांत तो निकाला जाए तो एक रात भी वो गौरिया मठ में गुजारा नहीं से रूप गो का विचार का अनुसार गौड़िया मठ के अंदर रहने का मतलब है रत्नागा सिंगा सनोस्तो जो श्लोक बताते हो अनेक का टाइम में रूप का जो सेवा का जो वैशिष्टो स्पेशलिटी दिब्बत बिंदारण्य कल्प द्रुमाद और सीमा रत्नागा सिंगा सनोस्तो इत्यादि श्लोक आपने सुने हैं बहु लोग हिंसा करके बोल देते गौरिया मठ वाले का बड़ा मरा ये है उन लोगों का भोराग को नहीं है क्या देखो इतना बिल्डिंग बनाए क्या सब ये सब बिलकुल बेकार भक्ति का खिलाफ है लेकिन लोग, लोग जानते नहीं गौड़िया मठ का सिला सरस्वती झा जाना बताए गौड़िया मठ का ये जो मठ मंदिर इतना सारा बिल्डिंग गौड़िया मठ का इतना सारे भोज भंडारा गौरिया मठ का इतना सारे वैभव ये दुनिया का आदमी लोगों को खींच कर लाके मुठी पकड़कर उसको वास्तव हरिकता सुनाने का एक बहाना है तुम्हारा जंगल में जाने का जो बहाना है तुम बैराग को दिखाने का कोशिश कर रहे हो हमारा गौड़िया मठ का पहुंचा हुआ बड़ा बड़ा महात्मा लोग ये सिंहासन में बैठ के एसी कामड़ा में हरिकथा का बोले उसका बहराग तो तुमसे बहुत गुना ज्यादा है तुम जानते नहीं हो लोगों का अंदर में क्या भाव है पोपा जी का विचार किसको स्पर्श करे दिल को उसका दिल पोपा जी ने बोलते हैं हम दुन, दुनिया का जितना सारे बड़े बड़े आदमी उन लोगों के इन्वाइट करेगा आओ इन्वाइट करके लाएंगे और जब आएगा तो गेट बंद रहेगा वहां से लिखा रहेगा नो एंट्री हम इन्वाइट करके लाएंगे बड़ा बड़ा आदमी जस्टिस मैजिस्टेट सब आने का बाद वो दरवाजे में लिख देंगे नो एंट्री सीट दिया समय हो तो बुलाया जाएगा बैठो गोड़िया का एक एक महात्मा का जो प्रभाव है वो बोका आदमी जिसको कीपा नहीं मिला दे कैनोट अंडरस्टैंड देर मोटिव एक्चुअली नित्यानंद प्रभु अनंत देव का कृपा जिसका पर वास्तव हुआ है अभी बताया जे अनंत वो समझ सकता है गौर माठ का ये वोभव ये भोज भंडारा इसका पीछे रहस्य क्या है सील गौरकिशर दास बाबा जी महाराज ने नवद्वीप का आस पास सारे जगह निमंत्रण करके आया आओ आओ नौता दे के आया नमंत्रण है चलो और मंदिर बड़ा भंडारा है सारे लोग आ गए हजारो हजारों लोग आ गए आके बैठ गए बड़ा बड़ा महात्मा लोग जिसका तेज है एक दर्शन के द्वारा पवित्र कर सकती सब आए भोज भंडारा के लिए सब कथा कीर्तन चल रहा है बस अब महाराज कथा कीर्तन चलते चलते अब तो अढ़ाई बज गया तीन बज गया और लोग देखने दूर कहा कोई रसी का तो कोई जैसे यहाँ रूसी हो रहा है हमारा आहा, आहा, क्या बात है वहां तो कुछ होना ही नहीं है कहा रूसी बन हो सकता है कि दूसरे जगह रूसी बन रहा है रूसी को पता नहीं वेट करो वेट एंड सी हो सके चार बजे भंडारा होगा कि चार बज गया साढ़े चार बज गया बोले भंडारा तो नहीं हो रहा है जब हरिकथा खत्म होने वाला है गोकिशोर बाबा एक धामा टोकरी लेके बताशा लेके आए है एलो पानिया बताशा वो लोग बोले महाराज भंडारा बोले ये तो भंडारा हरिकथा का भंडारा आप लोग नहीं बताते तो आप लो पुड़ी लोग आओगे नहीं पूरी कचौड़ी का लोभ में आओगे लड्डू का लोभ में तो आपको हरिकथा सुना कर आपका मंगल वास्तव हमने झूठा नहीं बोला भंडारा तो हुआ है लेकिन हरिकथा का भंडारा हम तो यह नहीं बोली बोला था कि पूरी का भंडारा होगा आपको भंडारा करा दिया अब ये लो अब जाओ इच्छा है हरी कथा सुनने के लिए ऐसा भंडारा हमारा चलते रहेगा आते रहो ये नियम है तो गौड़िया मठ का ही जो वैभव है इसमें बोका लोग उसमें डूब जाता है जो ताकतदार है ताकत गोस्म अक्सर कह देते कोई शिष्य बोले महाराज ये ये प्रचार के लिए डोलने से भजन नुकसान होता है बामन गोस्वामी महाराज मुस्कुराया पागल है गौड़िया मठ वाले का एक एक जो महात्मा है उन लोगों का लिए प्रीचिंग एंड भजन सेम सिग्निफिकेंट अगर ये ना समझो तुम गौरियामठ का आदमी नहीं हो गौरियामठ का आदमी का लिए हरिभजन और प्रचार दोनों सेम सिग्निफिकेंस तब वो गौरियामठ का नहीं तो गौरियामठ का है नहीं जे शाम सनंत जिनको अनंत देव कृपा कर देता है उसका अंदर में दिल में भरा हुआ जितना अनंत के साथ जोड़ जाओ तो फिनाइट एंड इनफिनिट। फिनाइट कंसेप्शन आपका दिल का जो भावना परिसर चिंता का केंद्र है वो भगवान अनंत देव को किया जाए तो आपका भावना ऑटोमेटिकली कैन बी एक्सटेंडेड अप टू इन्फिनिटी अनंत अनंतों के साथ आपका सम्मान जोड़ जाए तब देखो आपका दिल में कोई अभाव नहीं रहेगा मार खाना नहीं दे रहा है ऋषि ने पूछता नहीं है क्या फल दिया कि खाया कि नहीं ये सब आएगा नहीं कुछ अरे रहने के लिए अच्छा जगह हमको दिया नहीं ये सब आएगा नहीं दिल में वो तो चिंता करेगा जो दिया है वो तो हम तो फकीर है हम तो पेड़ का नीचे रहने वाला वो हवेली में आ गया ऋषि जी का अच्छा है चलो अब गौरकिशोर बाबा मजा करके बोलते थे जब बुलाते थे कोई ये पहली बार ऋषि का हवेली में रहा किसी का हवेली में रहते नहीं तो बाबा को जो बताते थे आओ बाबा बाबाजी महाराज हमारा प्रसाद में आके थोड़ा रह के जाओ खिफा करके जाओ बार बार बोलते बाबा मौन रहते थे बार बार बोलते बोलते बाबा बोलते, बोलते थे उत्तर देते थे अच्छा देखो आपका हवाली आपका हवेली में मैं आपको हमको ले जाना चाहते हो ठीक है हम जाए जाने का बाद आपका हवेली में रहने का जो अभ्यास बन गया तो हम आखे कैसे पेड़ का नीचे रहेगा हमारा अभ्यास बन जाएगा तो हम हमारा भी अंदर में कंपटीशन आएगा ऋषि जी का माफी हम भी एक हवेली बनाए क्योंकि भिक्का तो हमको मिल ही जाएगा हम तो इस बेस में बड़ा हवेली बनाओ और उसके साथ कंपटीशन करो तो हमारा दिल में ऐसा कोई भावना नहीं है कि किसान कंपटीशन करे को हमारा ऊपर जा रहा है मेरा बारे में कोई पीछे में चुकली किया हम निडर है कोई चाहत नहीं तो हम निडर है कुछ भी करो तुम्हारा इच्छा हा, हा, हमारा डर का बात नहीं है तो जे शाम सेनंत सर्वात्माश्रित पदम निर्वलिकम दिस टू टर्म वेरी सिग्निफिकेंट एक है जे शाम से हो गया समझा दय एद अनंत सर्वात्मनाश्रित पदम प्रभाजी कहते थे सर्वात्मनाश्रित पदम और निर्वलिकम दोनों देखने में दो अलग टर्म है शब्द है लेकिन सर्वात्मनाश्रित तो मतलब निर्वलिक जो निर्वलिक नहीं हुआ कितमाई पॉइंट जो निर्वलिक नहीं हुआ वो सर्वात्माश्रित बद हो नहीं सकता आज जो सर्वात्मनाश्रित्व देख रहे हो जरूर उसका अंदर में निर्वलिक मान निष्कपट भाव है दोनों साइंसिक देखने में दोनों अलग है तो इसका क्या होता है बोला जेषाम सनंत सर्वात्म ना सिद्ध पदम जी यदि निर्वलीकम ते दुस्तरम अति तरंत चेव मायाम ये जो देवमाया, जो माया को काटना संभव नहीं गीता में बोल दिया मामे बजे प्रपदंत मयाम एतम तरंत ये बोलना मुखस्त करना बहुत ईजी है लेकिन माया छोड़ने वाला नहीं किसी भी हालत से तेजुस्तरम दुष्तरम विच कैन नॉट बी ओवरकम्ड उसको एकदम छलांग लगा के चले जाओ उस पर संभव नहीं ये देवी धाम है आप कृष्णु का भजन करने जाओ देवी खड़ा है तरवाल लेके काटने के लिए या तेरा कितना हिम्मत हुआ है फिर भागवत में है गुरुजी बार बार बोलते थे जो लोग सन्नास लिए हो बी केयरफुल जो लोग संन्यास लिए हो त्याग तो आश्रम में आए हो उन लोगों के लिए कृष्ण भगवान उद्धव जी के बोलते उधो जितना सारे लोग हमारा पास आने का कोशिश करते हैं सब लोग का पीछे पड़ जाते देवता लोग काटो पीटो फेंको अरे उतना हिम्मत है हमारा राज चल रहा है ये, हमारा कहना चलेगा यहाँ इंद्र है हम बोरुण है हमारा कहना मानो हरिश्चंद का क्या हालत हुआ मालूम है पागल बना दिया तो हमको छोड़ के जाओगे सब देवता पीछे पड़ जाता है लेकिन जब देवता लोग देखते हैं इसका तो भक्ति तो अन्य है अनपैरा लाल इसका अंदर में जो भक्ति है हम अगर इसके पीछे चले कुछ करने जाए तो हमारा सत्यनाश हो जाएगा जिसका दिल में भरपूर वन पॉइंट डिवोशन आ गया भगवान को परिपूर्ण रूप से कोई अपना स्वार्थ नहीं है वो नीडर है दुनिया में कोई निडर नहीं हो सकता निडर तो वो हो सकता जिसका कोई बिल्कुल सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है वो आंख का मफिक जलता है उसका पीछे को देवता लग जाए तो देवता जानता हमारा सत्ता नाश हो जाएगा अब दुर्भाषा मुनि का हालात हो गया था बस भगवान खोद बोलता है मेरा भक्तों का पीछे मेरा सुदर्शन रहता है शंकर जी बोलता है मेरा भक्तों के पीछे मेरा शूल रहता है त्रिशूल त्रित जाल से उसको खोचा मारकर फेंक देंगे दुनिया का भवसागर का बाहर भी फेंक सकता है नरक में शंकर जी बोलते हैं तोते दुष्तरम तरंत चेव मायम वो ही देव माया को पार कर सकते हैं और नमाह मीतिधी धी सौल भक्से ये जो मेरा शरीर है इसको अहंकार लेके बैठे हुए मेरा सामने आपको अगर रात का टाइम में वृंदावन में यमुना का किनारे फेंक के आए तो 10-20 गिदर जैकल वो आके आपका सेवा करके चले जाएगा आपका भोजन कर देगा उस सब मनाएंगे भंडारा हो गया आज अब नवद्वीप में हुआ है दो तीन साल पहले हमारा गोद्रुम में एक व्यक्ति दारू पीता है ए, बच्चा को चुप कर एक व्यक्ति अक्सर दारू पीता है उस दिन दारू पी के बेहूश होकर और गोद्रम में जो बास बास का रास्ता है जाता है नगर का और उसका थोड़ा बगल में वहां लड़ कर पड़ गए गिर गया लड़खड़ा कर और उसका दोस्त लोग देखा और पांच सारे पांच बांज रहा था जाड़ा का मरसूम है और उस दोस्त अरे री, री तो पियाक्का अभी तो इधर पड़ा हुआ है इसको घर भेजो यार तो दो दस दोस्त घर जा अभी शाम डाल गया अभी जाड़ा का मरसू में मरेगा उन्होंने बार बार हे छोड़ दे मेरे को मैं झूक हूं या तू अपना काम कर क्यों मेरे पीछे पड़े हैं, तो दस बार बीस बार बीस बार, बार पच्चीस बार बोले बो दूस आ, मर दे दे मर दे दे बेटा मरना चाहता है इसका, कौन का है अभी बच्चा रोएगा इसका हम क्या करे बार बार बोल रहा है चल वो तो मारने आता है चल ऐसा मर जा फिर रात का टाइम में फिर क्या वो बेहूस होकर पड़ा है और स, जितना सारे गिदर है गिदर आया और 10-20 गीदर मिलिए उसका भोज भंडारा कर दिया और उसका थोड़ा खोली पड़ा हुआ है थोड़ा कपड़ा सब पड़ा हुआ है कामिज पड़ा हुआ है सुबह में लोग चिल्ला आया चीका चिल्ला महाराज तो मर गए ये तो भंडारा करके गया कौन बोरे गिदर ने जो शरीर का ये हालत है तुम्हारा अंदर में कोई ऐसा बीमार फैले कि बीबी भी तुमको धक्का लेके निकाल दे सिलास्वामी महाराज का जिंदगी में ऐसा हुआ था सिलास्वामी महाराज हम बोलना नहीं चाहे सब उनका बीबी उनका लड़का धक्का मार के निकाल दिया था ये लोग जानता नहीं बाकी लोग तो उन्होंने परम पूज्यवाद माधव गोस्वा महाराज का घास गए बोले गुरु भाई तुम आओ ये तो तुम्हारा मठ है देखो कितना उदार और हमने कैसा नेरो माइंडेड हो गया बाहर का आदमी ए तो दूसरा मटका है ये तो दूसरे गुरु का मूरख इनका बारे में जब कोई लड़ाई करे खामा खा उसका लिए तो कुछ बोलना चाहिए ये तो कंपैशन नहीं है कोरोना नहीं है अंकुम बोलो ना उसको तो भगारे के लिए नहीं बोल रहा है तुम्हारा हिम्मत हिंद है उसको समझाओ उसको तत्वज्ञान दिलाओ तुम्हारा अंदर में अगर तत्वज्ञान है तुम बोलोगे मारे अरे परम पूजा माधव गोस्ती महाराज को विचार किया किसी गुरुवर्ग को माधव गुरु भाई को बाबा जी महाराज को किसी ने अपमान किया उन्होंने दरवाजा हमारा तो गुस्सा नहीं है बिल्कुल कुछ भी करो लेकिन गुरुवर्गो के बारे में सिद्धांत तो उल्टा करोगे तुम्हारा एकदम ऐसे पकड़ेंगे हम ऐसा बदमाश है हम तो बाबा जी महाराज कुंडा लगा के घर में बैठा हुआ दो दिन हो गया खाता पीता नहीं सिला माधव गोस्ती बाहर से आए आके सुना बाबाजी महाराज को ऐसा उल्टा सीधा बोला बिना खाए अंदर में है महाराज सीधा उधर से लागे उस घर का सामने गए जाके किया और रोते रोते बोले महाराज मेरा जो लड़का वो आपका लड़का नहीं है मेरा लड़का अगर अन्याय कर दिया अपराध कर दिया कि आपका लड़का नहीं है आप अगर दरवाजा नहीं खुलोगे भोजन नहीं करोगे मैं भी मर जाऊं बिना खाए तो महाराज मजबूर होकर दरवाजा खुला और एक दूसरे को गले में लगाए रोया इसको बोलता है कोरोना तुम्हारा तो अपराध हो रहा है तुम अपराधी को विचार नहीं किया जीव को सही बात विचार किया विश्व बैष्णव रास्ता का क्या मतलब था कोई उल्टा सीधा रास्ता में जाता है उसको बोला क्यों संप्रदाय के विरुद्ध काम कर रहे हो तुमको तो बोलने वाला नहीं है कहां से मायावादी आ जाता वहां बस प्रचार करके चला जाता क्यों वर्क फॉर पर माध्यम के स्वीकार महाराज को हम आदर्श मानते हैं पूरा मायावादी को खंडन किया और तुमने तुमने तो उसी का खनन में हो तुमने तो नाक कटवा दिया कैसे तुम बोल रहे हो प्रचार करोगे ये तो ठीक नहीं है परंपरा का अनुसार सिद्धांतों के अनुसार काम करो नहीं तो करने का प्रचार करने का कोई अधिकार नहीं होगा चैरिटी बिगिन एट होम तुमको अगर प्रचार करना है हम बार बार चिल्ला चिल्लाओ तुम प्रचार करो अपना सामने अपना सामने प्रचार करो और तुम्हारा सामने जो कोई है तुम्हारा गुरु भाई आदि सबको को प्रचार करो पहले उसका बाहर में जाओ बाहर में क्या प्रचार करोगे चैरिटी बिगेन्स एट होम हमारा बनाया हुआ नहीं है तो जे शाम सो ये सो दोल रहा था उस जहा गया था ये परमांशु व्यक्ति का जिनको उपान नित्यानंद बबू का कृपा वो उसको समझना बहुत मुश्किल है शंकर भगवान ये किसका शिष्य है अनंत का और सतकेतु राजा किसका शिष्य है वो भी अनंत का दोनों में एक लीला हुआ था दोनों में एक लीला हुआ पार्वती को गोदी में लेकर शंकर भगवान हरि कथा बोल रहे हैं ऐसा मुद्रा लेकर अब ऊपर से तू जा रहा है विमान से और देख के थोड़ा हंसी उड़ाया इच्छा करके परीक्षा करने के लिए परमांश व्यक्ति के तु, तु नहीं के तु, हमने के हाँ। चित, चित्त के भूल हो गया महाराज के चरण में चित्त के राजा देखा तो थोड़ा बहुत तो उसको चालने का इच्छा हुआ महाप्रभु का साथ गदाधर पंडित का जो लीला होता है ना तो महाप्रभु बाद में बोलता है गदाधर तुमको हमने इतना चाला है फिर भी तो तुम गुस्सा नहीं हुआ सब सहन किया कैसे किया बहुत चालते है गुस्सा दिखाते हैं गदाधर उसका तो दक्षिणा स्वभाव है ना रुकिणी जैसा स्वभाव है सब सहन कर लेते महापो बोलते तुमका इतना चाला है तुमने गुस्सा नहीं हुआ हमको कुछ नहीं बोला तो ये चित्तक राजा वहां खड़ा होकर बोला देखो जगत गुरु है ये अपना पत्नी को गोदी में लेकर हरी था बोल रहे जगतवासी क्या सीखेगा क्या सीखेगा तो उधर ऐसा जब बोला पार्वती देवी का गुस्सा आ गया पार्वती ने मैंने एकदम कठोर बात बोलना नजर आया कहा से आए हैं विचार करने वाले ब्रह्मा आदि सब लोकपाल है वो कुछ नहीं बोल सकता शंकर का पीछे जा, जा वो सूर्य नहीं प्राप्त हो गए जा, जा अभिशाप दे दिया तो चित्तगेजु ने क्या किया विमान से उतर कर देवी के चरण में गिरा वैष्णवी बुद्धि में और बोले देवी हमारा यह प्रार्थना नहीं है कि आपका जो अभिशाप हमारे ऊपर आए इसको मुकूफ करो हम ये नहीं चाहे क्योंकि वैष्णव लोगों का लिए नरक में भेजो सरक में भेजो सब बराबर है एक वैष्णव को वेशाखाना में लाके बैठा तो वहां भी हरिकथा बोलेगा उसका कोई विकार नहीं होता पुलिस वाले भी ऐसा करता है कोई कोई सुपरटेंडेंट पुलिस का संतों लोगों को ले जाते हैं और जितना सारे बदमाश है जेलखाना जेल का बाहर हरिकाथा का व्यवस्था करते हैं क्योंकि हरिकाथा का द्वारा जेलखाना का अंदर जितना दुष्ट है उसका दिल परिवर्तन तो हो जाए तो अच्छा है हैं दिल सुधार करने का दूसरा रास्ता नहीं है आप पिटाई करके उसको जेल में 20 साल रख के दस साल रख के उसको जो सुधार करोगे इट इज नॉट कम्प्लीट रेक्टिफिकेशन लेकिन इन एक संतों का वानी सुनने का बाद उसका जो दिल का सुधार हो जाए एक्चुअल रेक्टिफिकेशन इसे मुर्शिदाबाद का भी एक जेलर है हमने सुना है उसका बहुत कोरोना है जितना सारे जेल में रहता है जिसका सश्रम कारादंड लेबर पनिशमेंट वो जितना सारे इनकम है ओ, सब इकट्ठा करके रख देते हैं और साधु लोगों का उसका ऊपर किफा करा देते हैं थोड़ा बहुत जिसका हुआ तो हुआ अब बाकी लोगों को प्यार से जेलखाना से मुक्ति होने का प्यार करके बोलते देख बेटा इतना पनिशमेंट मिला अब ये रखा हुआ है तेरे लिए मैं ये पैसा दे एक दुकान खरीद के रखा हु पहले वो जेलर जानता है जो उसको छ महीना का बाद उसका फ्री हो जाएगा रिहा हो जाएगा तो पहले से उसका लिए एक दुकान या तो एक मोबाइल गाड़ी जिसमें कुछ बिक्री कर सके ये सब करके बोले ये तेरे लिए कर दिया अब ये बिक्री करके गुजारा कर सब दोबारा खराब काम कर, नहीं करना देखो कैसा पद्धति है अगर गुरु वैष्णव का कृपा का रोल हो जाए तो आप स्वयं आविष्कार करोगे आपका दिल का गंदगी है सारे खत्म हो जाए तो यहाँ जो विचार दिया है पार्वती जी ने जो साफ दिए शंकर जी बोले देखो तुमने उसको साफ दिया वैष्णो का महिमा देखो वो भी तुमको साफ देने के लिए योग्य है कभी भी कुछ बोल दे तो तुम्हारा सत्यानाश हो जाता लेकिन देखो प्रतिशाप नहीं दिया तुमने इतना बड़ा साफ दिया देखो ये हमारा आपस का मामला है गुरु भाई है वो हमारा मजा कर रहा है और शंकर भगवान का क्या विचार है ये टीकाकारों ने बताया शंकर भगवान दुनिया का सामने हम बड़ा साधु है दिखाने का प्रयास नहीं है उल्टा वो प्रमाण करना चाहता है देखो हम साधु नहीं है पत्नी को लेके हरिकाता बोल रहा है टीकाकर ने बता दें शंकर भगवान का मन का भाव है कि तो हम बड़ा साधु बन गया देखो दाढ़ी चूड़ा देखिए ओवाई लोक के कोर से बंचना भक्त मीठा तो शंकर भगवान किसी को वंचना करना नहीं चाहते उन्होंने तो बोला ठीक है आपने साथ दिया वो तो प्रतिशा देने का ये क्षमता है उसका अंदर देखो दिया नहीं ये वैष्णवो का देखो महिमा स्वर्ग नरक कहा भी भेजो कुछ भी करो उसका लिए कोई असुविधा नहीं एक ही है उसको क्या क्या करोगे फिर शंकर भगवान बोले तो हमारा गुरु भाई का मामला है वो मजाक किया हमारा साथ तमाशा किया देखना चाहते थे हमारा गुस्सा आता तुम ही पीछे पड़ गया क्यूँ पर कैसे हम सहन करते आपका किया ऐसा करके ठाकुर जी का इच्छा है ठाकुर जी का रहस्य नहीं तो ये तो तमाम जो लीलाएं हैं ये सब साबित करके भगवान दिखाते हैं कैसे क्या होता है इसीलिए लीला रचाए और ऋषि मुनियों ने भी जो गलती करने का बहाना बनाता है वो भी बद्धजीवियों का उनका स्थिति ऐसा नहीं क्या बद्धजीवी का माफी ऐसा नहीं है तो अनंत नित्यानंदो का जो परिकर है जिसका ऊपर नित्यानंदो अनत का किफा हुआ है उनका जो आचरण कैरेक्टर है बाहर से कभी कभी ऐसा भी लगे वो कैरेक्टर लूज कैरेक्टर ध्यान से सुनो अनंत देव नित्यानंद का किसी का ऊपर वास्तव किफा हुआ कभी कभी ऐसा भी होता है इसका कैरेक्टर नहीं है ऐसा लगता है लेकिन इसका अंदर में क्या है ये तो ठाकुर जी जानता है जैसे देखो रामानंद राय रामानंद बबू का जो बिहेवियर है प्रद्युन्न मिश्र आकर तो कुछ नहीं बोला महाप्रभु तो जाने ये उसको घृणा हुआ जी जो लीला कर रहे हैं उधा भगवान का भगवान का परिपूर्ण सेवा के लिए जो नाटक का रचना है जो बालिका को कुमारी युवती को शिक्षा दे रहे हैं तो इसको देख के पदुन्न का गुस्सा हो गया ये क्या वैष्णव है ये क्या बात है छी छी छी छी आ गया तो महाप्रभु ने बोले क्या पदुन सांप कर सांस ढल गया तो आया तो बोला क्या आप हरिकथा सुन के आए हो रामा रामानंद महाशाय का सा पास ना ऐसा क्या है कि ना मैंने ये है कि उसका हमारा वो, वो, वो, वो बैस था उस आ गया महापभु समझ गए महापभ बोले देखो एक तो राय रामानंद है जिसका ऐसा अधिकार है वो अधिकार तुम अबार नकली करना जाओ तो जस्ट बर्ण मर जाओगे एक राय रामानंद है अधिकार एकमात्र है जिसका ऐसा अधिकार है हम जो सन्यासी बोलके आपने को प्रचार करते हम सन्यासी देखो हम ही तो सन्यासी काय मनोभाग्य व्यवहारे भयवासी कोई भी आचरण मेरा इधर उधर हो जाए हम डरता है कि लोग समालोचना करना शुरू कर एक वैष्णव का कोई दोस्त नहीं है फिर घुमा फिरा कर एक दोस्त निकलेगा एक दोस्त निकाल के बोलेगा ऐ तो आपका दोष है इतना गुण ले नहीं सका एक दोस्त निकाल दिया ये बद्धो जीवों का स्वभाव है एक दोस्त दिखाएगा और पर बोला है शुक्ल शुक्लोवस्ते मोशी बुंदु जो इछेना लुका एक सादा कपड़ा है उसमें खून का दाग और कि लाल कुछ वस्तु का दाग लग गया रास्ते में चल चलो तो लोगों ने ऐसा लाल कैसे है? लाली कैसे आ गया कोई लाला लाली को जो चक्कर ऐसा कुछ है लाल लग गया कैसे तो लाल तो लगना चाहिए बाबा जी लोगों को कैसे लग गया तो शक करेगा महाप्रभु जी जो आप गदाधर पंडित तेल लाए ओ मस्तक ठंडा करने के लिए महाप्रभु बोले देखो ये तो गदाधर लाए ये तो जगदानंद पंडित लाए लेकिन ये तो मैं कैसे लगाऊ मैं तो लायक नहीं हूं सन्यासी हूँ अब ये तेल लगा के मैं रास्ता में चलना शुरू कर दूं उसका जो महक जो है सुंदर वो आते रहेंगे पहले ये देखो कितना संन्यासी सुंदर है ओ ओ मई सो वो तो औसादु संग करते हैं स्त्री लोग स्त्री संग करते हैं और देखो इतना तेल फैल लगा के इतना सुंदर गनो चल रहा है बढ़िया सन्यासी हुआ हम तो देखा मायावादी का अंदर हरिद्वार में एक घटना देख के हम चौंक गया एक नीचे में एक ब्रह्मचारी खड़ा सुन लो ध्यान से एक ब्रह्मचारी नीचे खड़ा हुआ है ऊपर एक महाराज माया भाती है छोड़ो उसका बात हम उसका निंदा करने नहीं उसका शिक्षा हमको बहुत अच्छा लगा वो ऊपर में छत पे माला कर रहा है उसका ही माला जो भी करे राम नाम करे कि क्या करे वो जाने लेकिन नीचे एक ब्रह्मचारी है एक माता का गोदी में एक बच्चा है छोटा वो बच्चा गोदी में है वो बच्चा वो ब्रह्मचारी को देखा ब्रह्मचारी बच्चा को देखा थोड़ा नजदीक आया और माताजी ने हंस पड़े हंस पड़ी और बच्चा का गाल दो ऐसा प्यार किया बस इतना ही किया और कुछ नहीं किया माताजी चले गए सन्यासी ऊपर से आए वो ब्रह्मचारी के एक थप्पड़ लगा के से निकाल दिया भट तू यहां से कहा का तुम ब्रह्मचारी अरे छागल कहीं का तेरा संसार बसना है जा तू संसार में तू बच्चा आदर किया काल जनानी को आदर करे गोदी में है शरण नहीं आता मेरा भी ऐसा कट्टोर भाव था लेकिन कोई सहन नहीं किया रात का टाइम में बड़ा सन्नासी बोले ओमुक प्रभु जाओ तो उनका घर में बंशी बाबू का घर में जाओ तो हम ऊपर से सुन रहे हैं, अभी नहीं जाना तो बोले महाराज जा आप ऐसा वैष्णव वो ऐसा क्यों बोल रहे हो तो वो बोल रहे हम कुछ नहीं बोला वो ब्रह्मचारी नहीं गया मेरा बात माना नेक्स्ट डे हरिक्था में बैठा तब तो इसको क्लियर किया क्यू जाने में मना कर दिया हम महाराज जी का अपमान किया वो काल शादी किया रात 10 बजे उधर मत जाना उसका घर में मत जाना सुबह में इंफॉर्मेशन देना या तो फोन है किसी भी तरीका से भेज दो लेकिन तुम ब्रह्मोचरी ना जाओगे एक फोन आया है एक बड़ा सन्यासी और आचार्यों का काम में है वो एक ब्रह्मोचरी को बोल रहे है उसका घर में जाके फोन का मैसेज आया देखा लेकिन उसका घर में दो तीन लड़की है जिन्होंने बहुत ब्रह्मचारी को सत्यानाश करके रख दिया बहुत एक नहीं सारे खत्म हमने इशारा हमारा ओर देखा हमने बोला रात का टाइम अभी साढ़े दस बज रहा है नहीं जाना तो वो गुस्सा हो गया महाराज जी का वैष्णव पता नहीं है हम ठीक है लेकिन वो ब्रह्मचारी अभी भी है उसका जिंदा है लेकिन तुम्हारा ऑर्डर एग्जीक्यूट करने वाला एक भी कैन यू सो वन इंस्टेंट हुन रिवाइव इन भजन एक एग्जाम्पल है तुम्हारा ऑर्डर को तामिल किया और भजन में रह गया दिखाओ मेरे को तब मेरा नाम बे कुत्ता रख देना पोस्ट कर देना तब हम सोचो तो ऐसे मनमानी बात बोलने से होता नहीं गुरु वैष्णव का अंदर का बहुत गहरा भाव होता है तो ये जो दिखाया बहुत सारे एग्जाम्पल है अभी समय नहीं है जाना है फिर सुबह से चक्कर कट रहा है इसका घर बिकी का घर में इसका घर उसका घर ये तो उचित नहीं है जो भी है अभी थोड़ा बहुत समझा आपने यू अंडरस्टैंड समथिंग बाछा कल्प के पास सिंध बोच पतिता